हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे ये अंधेरे मुझे ओ, ओ, ओ, ओ ये अंधेरे मुझे इसलिए पसंद इनमें साया भी अपना दिखाई ना दे इनमें साया भी अपना दिखाई ना दे रोशन हो वहा रोशनी हो वहा रोशनी हो वहा तू जहाँ भी रहे जिंदगी हो वहा तू जहाँ भी रहे हर खुशी हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार पता नहीं क्या बात है कि विषय अपने आप चलकर मेरे सामने चले आते हैं। जैसे कि आज हुआ आज शाम तक विषय तो तय नहीं किया था पत्नी ने पूछा कि भाई ये तो बता दो गाना कौन सा गाएंगे बस आप गाना तय करने के लिए विषय भी तय हो गया मैंने कहा यार कुछ खुशी की बातें करते हैं बस साहब तो गाना तय हो गया जैसा कि अभी आपने सुना और उसी समय यह भी समझ में आया कि खुशी की बातें करने से ज्यादा जरूरी है ये पहचानना कि हम खुशी के किस स्तर पर हैं यानी कि सच बात यह है भाई साहब कि मेरा ख्याल ये है कि खुशियां बहुत तरह की होती है और हमको खाली यह समझना है कि कौन सी खुशी हमको मिल रही है या हम किस खुशी को पाने की कोशिश कर रहे हैं अब देखिए थोड़ा बात कंफ्यूजिंग हो गई यानी घुमा फिरा के कहने वाली जैसी बात हो गई देखिए जब हम अपना मन पसंद देखिए मुझे क्या पसंद है मुझे नेचुरल्स की आइसक्रीम पसंद है जाड़ा गर्मी बरसात आप किसी भी समय मैं अपने दोस्तों को यह बात खास तौर से बता देना चाहता हूं अगर आप मुझे आप कुछ गिफ्ट ही करना चाहते हैं तो भाई साहब एक नेचुरल्स आइसक्रीम का ब्रिक भिजवा दीजिए मैं खा लूंगा आपको दुआएं दूंगा और साहब खुश हो जाऊंगा मगर इस तरह की खुशी ये ये तो क्षणिक है क्षणिक इसलिए बोल रहा हूं कि जब वो खुशी आई यानी जब हमको वो खुशी मिली तो वो खुशी हुई और जब आइसक्रीम पेट में चली गई तो साहब वो खुशी भी मतलब पेट में चली गई यूँ कहा जा सकता है और वो अगली सुबह तक तो वो खुशी पुनः मिलने की इंतजार में हम लग जाते हैं तो ये इसका मतलब ये हो गया कि इस तरह की खुशी तो बहुत टेम्पोरे है यानी मिलेगी तो अच्छा लगेगा और नहीं मिलेगी तो शायद नहीं अच्छा लगेगा मगर अगर मिल भी गई तो बहुत थोड़े समय तक रहेगी मसलन अरे साहब वो हमारी आ, वो क्या बोलते हैं कि कुछ हमारे दोस्त लोग हैं जो कि कपड़े खरीदने में बड़े मतलब कपड़े मेरे कपड़े पहनने में बहुत उनका आ, क्या कहा जाए उनका शौक है कि जब वो ड्रेस करेंगे तो प्रॉपरली ड्रेस करेंगे मैच कराएंगे तो सब मैचिंग ड्रेस पहन ली और घूमने चले गए पार्टी में चले गए शादी में चले गए उसके बाद पार्टी खत्म शादी का समय खत्म आप वापस आए ड्रेस उतारी और वो खुशी खत यानी कि मुझे लगता है कि ये जो खुशियां हैं ये आती हैं और चली जाती हैं। तो इनका जीवन काल मेरे हिसाब से तो बहुत थोड़ा होता है आपको इसमें एक और खुशी जोड़ दू इसमें एक और खुशी है मुझे जो मिलती है वो है शाम को वॉक करते समय यानी अपने बिल्डिंग में ही वॉक करता हूं सब ज़्यादा वॉक तो कर भी नहीं पाता हूं मगर शाम को वॉक करते समय वो म्यूजिक लगा लेना गाना सुनते रहना या जब एक्सरसाइकिल चलाएं तब सामने टीवी पर कोई सीरियल देखते रहना ये अपने आप में एक बड़ा मज़ेदार चीज़ है और होता यह है कि इस खुशी का इंतजार रहता है मगर ये खुशी जब गाना ऑफ होता है तो खुशी ख़त्म गाना चलता रहा खुशी मिलती रही और उसमें भी आपको बता दूं कभी कभी तो भाई साहब इतने घटिया गाने मिलते हैं और इतने घटिया सीरियल मिलते हैं मगर वो एक इनर्शिया है ना वो जो न्यूटन साहब का पहला नियम है उसके हिसाब से आप ना तो वो गाने बंद करते हैं और ना वो सीरियल बंद करते हैं जब तक कि वो खुद से ख़त्म ना हो जाए अब देखिए ये कोई बात बुरी नहीं है मगर सवाल यह है कि क्या हम इन्हीं खुशियों के लिए जीवित रहते नहीं मैं तो नहीं रहता हूं मैं आपको साफ बात बता दू कि ये खुशियां मेरे लिए जिंदगी में इंपॉर्टेंट हैं महत्वपूर्ण हैं। मगर मुझे इन खुशियों से आगे भी कुछ चाहिए देखिए साहब जो खुशी एक आ, हम लोग मासलो साहब का जिक्र अक्सर आता है बातों बातों में ख़ास तौर से जो लोग भी मैनेजमेंट वग़ैरह के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ मास्लो साहब का एक ज़िक्र आता है कि वो एक हैरारकी उन्होंने बताई है कि आदमी को क्या पांच चीज़ें चाहिए होती हैं तो उसमें जैसे कि उन्होंने पहले सबसे बोला कि खाना पीना रहना ये एक ख़ुशी का लेवल है यानी संतोष का एक लेवल ये है मगर इसका एक अगला लेवल भी है उसी तरह से मुझे लगता है कि खुशी का भी एक अगला स्तर है वो स्तर क्या होगा मेरे हिसाब से वो स्तर है कि जब आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी आपने बेहद तमन्ना की हो अब सवाल यह है कि ऐसा क्या होता है हमारे जैसे लोगों की जिंदगी में तो साब ऐसा होता है कि जैसे क्लास में अच्छे नंबर ले आना अब क्लास में अच्छे नंबर ले आना या मीटिंग में बॉस द्वारा तारीफ कर दिए जाना और उससे भी ज्यादा होता है कि अगर जो हमें कम ही मिला है वो होता है साफ प्रमोशन मिल जाना ये सारी खुशियां जो हैं ये एक तरह से आपकी पहचान आपको बताती है मतलब मुझे लगता है कि इन सारी खुशियों से आपको ये लगता है कि ये खुशी क्यों मिली हमको देखिए पहली खुशी तो हमें मिली थी कि हमको फिजिकल लेवल पर कुछ सेटिस्फैक्शन मिला था ठीक है कुछ फिजिकल लेवल पर सेटिसफैक्शन मिला तो हम खुश हुए क्षणिक रूप से खुश हुए उसके बाद वो वो सेकंड बीत गया वो पल बीत गया या वो समय बीत गया वो खुशी चली गई दूसरा ये वाली जो खुशी है जिसको हम बात कर रहे हैं कि साहब हमें रिकॉग्नेशन या पहचान मिल गई जिसका हमें बड़ा अरमान था बड़ी तमन्ना थी तो साहब ये जो खुशी है ये कुछ समय तक रहती है और यहां पर क्या होता है कि यहां पर हम आपको बता सकते हैं कि एक सवाल मेरे दिल में हमेशा आता था जो कि इस खुशी से रिलेटेड मैं ये सोचता था कि आदमी यानी जब हम पढ़ते थे ना भाई साहब तो हम आपको बताएं कि हम बड़े शरीफ शरीफ किस्म के आदमी थे अब आपको शरीफ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम कुछ लंदफंद नहीं करते थे लंदफंद मतलब आप समझ गए होंगे हमारे जो मित्र हैं वो तो अच्छी तरह से समझ रहे हैं। श्रोताओं को थोड़ा और स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि मतलब हम पढ़ाई के अलावा ज्यादा चीज़ों में अपनी तवज्जो नहीं देते थे आप समझ रहे हैं ना कौन लोग के दूसरे पक्ष के लोग जो होते हैं पे लोग अक्सर लड़के तवज्जो दिया करते हैं तो हम साहब उनमें से नहीं थे अब पूछिए क्यों नहीं थे क्योंकि हमने अपना एक उद्देश्य तय कर रखा था कि भाई हमें सिविल सर्विसेज में जाना है अब भैया सिविल सर्विसेज में जाना है हम ये सोचते थे गुरु जब एक बार पा जाएंगे तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें तो अपने आप ही पीछे आएंगी तो साहब हम मतलब वो एक हमारा अरबान था पैशन था हमारा हम वो करते थे तो अब साहब क्या हो गया कि उसके चलते एक हो हो गया हो गया कि भाई हमको ये खुशी चाहिए अब साहब ये खुशी तो आपको किसी एक स्तर पर मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है हमारे केस में ऐसी कुछ खुशियां अच्छा इन खुशियों का भी कोई ये नहीं है कि कोई सीमा है कोई लिमिट है ऐसा कुछ है नहीं सब ये खुशियां भी मल्टीपल है और मल्टीपल ऐसे हैं कि आप बहुत से फ्रेंड्स पर इन खुशियों को पाने की कोशिश करते हैं मसलन आप क्लास में यूनिक बनना चाहते हैं तो चलिए एक खुशी वो हो गई या आप अपनी साइकिल बहुत बढ़िया चलाना चाहते हैं वहां भी आपके मन में यूनिक बनने की तमन्नाएं वो रह गई नौकरी मिल गई तो सारा प्रमोशन चाहिए वो एक यूनिक बनने की तमन्ना है तो हम ये सोचते थे कि भाई अगर जो मान लो सिविल सर्विस में आ ही गए तब उसके बाद क्या करेंगे यानी कि ये खुशी का अगला लेवल भी कुछ हो सकता है हम ये भी उसी समय से सोचा करते ये बात सोचते सोचते आज पचास साल हो चुके हैं साहब हमको मगर अभी तक इसका जवाब जो है वो ढूंढ ही रहा हूं मैं मैं तो यही कहूंगा अपने से मैंने प्रयास बहुत से किए हैं आपको भी आज उनके बारे में बताऊंगा प्रश्न बड़ा यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा रहता है क्योंकि अब क्या होता है कि ये जो खुशियां मिलती है ना इससे एक तो आपको रिकॉग्नेशन है ऑब्वियसली औव, आप थोड़ा भीड़ से अलग हटके खड़े हो जाते हैं इनसे आत्मविश्वास बहुत बढ़िया आता है जब आपको यह खुशी मिलती है यह खुशी मिलने का कारण यह है कि आपका आत्मविश्वास अपने ऊपर विश्वास बढ़ जाता है मगर साहब होता क्या है कि अभी भी ऐसी खुशियां भी बहुत सी हैं और होता यह है कि इन इस तरह की खुशियों को पाने के अवसर आपके पास तब तक होते हैं जब तक आप समाज में एक्टिव रहते हैं हमारे जैसे व्यक्ति को सोचिए जो कि अब समाज के एक्टिव जीवन से निकल के अब आ गए हम वानप्रस्थ वाली हालत में तो भैया वानप्रस्थ में जब आप पहुंच गए हैं तो यहां पर अब आप यह बताइए कि आप किससे मुकाबला करेंगे कहां यूनिक होकर खड़े हो जाएंगे तो साहब हमारी ये खुशी जो है अब वो छुमंतर हो गए अब हमारे पास तो कोई तरीका है नहीं कि हम इस खुशी को बनाए रखें आपके पास है आपके पास है। मैं ये आपको बता सकता हूं। मेरे पास भी है मगर अभी एक मिनट जस्ट फॉर थॉट थिंकिंग परपज के लिए यह कर देखिए कि साहब ये खुशी तो सीमित हो गई तो अब अगली खुशी की बात करें अगली खुशी जो हमको मैंने आपसे कहा ना खुशियां बहुत तरह की हैं और अभी मल्टीपल खुशियाँ मिल रही हैं हमको लगता है साहब एक और खुशी है वो खुशी हमको अब साहब हम क्या बताएं हमें हम तो यही कहेंगे कि वो वाली खुशी तो हमको अभी तक नहीं मिली है हम यही कह सकते अच्छा ये खुशियों का ऐसा नहीं है कि आप लेवल ये नंबर थ्री नहीं मिली तो नंबर फोर नहीं मिलेगी तो मैं आपको ये बता दूं पहले कि ये जो तीसरी वाली खुशी जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ हो सकता है कि आपको भी ये ना मिले मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगी मगर जैसे मुझे नहीं मिली तो हो सकता है आपको भी ना मिले क्योंकि मैं भी कोई आपसे कम कारसाज तो हूँ नहीं तो साहब अब सवाल ये है कि अगर ये वाली खुशी कहाँ से मिलती है ये खुशी मिलती है जब आप वो चीज पा लेते हैं जो करने में आप खुद को सक्षम समझते हैं। जैसे आपको बताएं हमारे एक मित्र हैं उनको नए नए विचार लाने में बहुत खुशी मिलती है यानी कि उनके विचार जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं बल्कि मतलब उनके पास एक ये जो ईरान लड़ाई चल रही है ना इसको सुलझाने का भी एक फॉर्मूला मौजूद है तो उनके मन में जो ये विचार है यानी उनको लगता है कि उनकी क्षमता ये है वो अपने विचार क्या करते हैं कि वो अपने विचार महान नेताओं को भेज देते हैं और साहब अक्सर ऐसा होता है कि वो नेता अगर कभी उस दिशा में कुछ काम कर देते तो उन्हें लगता है कि देखिए साहब मैंने सुझाव दिया था और ये नेता जी ने ये काम कर दिया बहुत अच्छी बात है बहुत उनको मतलब उनके उनकी खुशी का पारावार नहीं रहता हमको साहब क्या लगता है हमको लगता है कि यहाँ पर आपकी क्षमताएं जो हैं अगर आप कभी उन क्षमताओं को पूरा कर पाए यानी कि जो आप कर सकते हैं जो आपको लगता है कि आपका पोटेंशल है अगर वो पोटेंशियल पूरा हो जाए तो साहब बहुत आपको खुशी मिलती है जैसे आपको मैं बताऊं मुझे लगता था कि मेरे अंदर डिसिप्लिन लाने का बहुत सीरियस पोटेंशियल है मगर उसके लिए आपको पावर चाहिए क्षमता चाहिए क्योंकि अब खाली लफाजी से तो आप जनता में डिसिप्लिन नहीं ला सकते तो मुझे लगता था कि अगर मैं पुलिस अधिकारी बन जाऊँ तो भाई साहब मैं बड़े बड़े सुधार कर सकता हूँ तो साहब खैर ना नौमन तेल हुआ और ना राधा नाची चलिए कोई बात नहीं भाई नहीं नाची तो राधा नहीं खुश हुई तो अब हमको लगता है कि ये जो तीसरी खुशी थी ना जो हमको तब मिलती जबकि हम अपने अपनी क्षमता को पूर्णता प्राप्त करा देते तो साहब हमें लगता कि वो खुशी हमारी बहुत बड़ी हो ठीक है साहब चलिए अब वो खुशी नहीं हुई तो भाई नहीं हुई अब एक और खुशी है साहब जो मैं आपको बताता हूं जो मुझे मिल रही है और वो खुशी है देने की अब आप सोचेंगे साहब ये क्या खुशी हुई वो खुशी है साहब जो आपको कुछ देकर मिलती है वो क्या चीज है जो आप दे सकते हैं आपकी क्षमता भर जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हैं जैसे आपको बताऊं कि आपके पास अगर पैसा है आप दान देने की क्षमता रखते हैं जैसे हमारे बिल गेट साहब हैं या अजीम प्रेम जी हैं हजारों करोड़ रुपए से दान कर देते हैं तो आखिरकार क्यों दान कर देते हैं वो दान कर देते हैं क्योंकि उनको दे करके खुशी मिलती है अभी कल परसों के अखबार में देख रहा था कि कोई गुजरात के हैं सज्जन जिन्होंने अपनी दो सौ करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर दी और सन्यासी बन गए तो चलिए साहब दान कर दी तो देने की बात आ गई मगर सन्यासी बन गए ये कहां की बात हुई हाँ साहब ये भी बात है क्योंकि कभी कभी आपको अंतिम एक खुशी वही रह जाती है जो खुशी आपको ईश्वर के पास जाकर मिलती है यानी कि आप अपने आप को स्वयं को कहीं पर दे देते हैं दान कर देते हैं किस चीज के लिए धर्म के लिए आप अपने धन को दान कर देते हैं जो भी आप दान कर सकते हैं आपको आप यह जरूरी नहीं कि, कि किसी को धर्म जैसे मैं मेरे लिए मुझे धर्म के धर्म का दान तो कोई दान नहीं है मेरे लिए मगर मैं आपको यह बता दूं कि मुझे क्या देकर खुशी मिलती है मुझे अपना समय दूसरों को देकर खुशी मिलती है और साहब वो खुशी जो है ना वो अल्टीमेट है मतलब अब उस खुशी को आप मुझसे ले नहीं सकते क्योंकि जब मैंने वो दान दे दिया जब मैंने वो दे दिया तब उसके बाद वापस तो मुझे मिलेगा नहीं तो इसलिए उसमें ना तो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन है ना कोई उसकी टाइम लिमिट है और ना उसका किसी दूसरे से रिलेशनशिप है यहां पर आपको एक बार बताऊ मैं जो कह रहा था ना प्रमोशन और यह हम साहब बंबई में रहते थे बम्बई में साहब हम बैंक की बिल्डिंग में रहते थे तो वहां पर क्या होता था कि हमारे जो मतलब कुछ लोग थे हमारे यहाँ पर वो क्या करते थे कि बैंक की बिल्डिंग में तीन चार ब्लॉक्स हुआ करते थे ऑफिस से हम लोग आते थे देर से मतलब नौ बजे आठ बजे साढ़े आठ साढ़े नौ साढ़े दस ऐसे पहुंचते थे वापस वो भाई साहब नोटिस बोर्ड पर लगाते थे कि आज फलाने फलाने प्रमोट हुए फलाने फलाने की फॉरेन पोस्टिंग हुई तो एक आध बार पूछा हम लोगों ने कि भाई ये काहे लगाते हुए यार अरे फॉरेन पोस्टिंग हुई प्रमोट हुई ये सब तो बैंक की बातें हैं ना इसको बिल्डिंग में क्यों लगाना है भाई साहब उन्होंने कहा कि देखिए बिल्डिंग में लगाना इसलिए जरूरी है कि कम से कम परिवारों को भी पता चले कि फलाने का प्रमोशन हो गया या फलाने जो हैं वो विदेश जा रहे हैं उस समय उस जमाने में साहब विदेश जाना बड़ी भारी बात होती थी फलाने की विदेश पोस्टिंग हो गई ताकि थोड़ा देखिए जब अगला जलता है तो दूसरे को बड़ी खुशी मिलती है बोले साब खुशी जो है वो आधी खुशी तो प्राप्ति से होती है और आधी खुशी जलने से होती है यार हम उस समय भी इस बात को स्वीकार करने में थोड़ी हिचकिचाहट थी आज भी हिचकिचाहट है मगर हमने कहा आपके साथ साझा तो कर ही देते हैं तो साहब अब आप भी देख लीजिए कि भाई वो खुशी भी खुशी है और खुशी को एनहांस कर रही है यानी जो लोग बोलते हैं ना साहब जब खाना बनाइए आप आपको खाना बनाना आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं मालूम मगर मुझे थोड़ा बहुत आता है तो कहा यह जाता है कि जब आप सब्जी बना रहे हों तो उसमें सब पूरा मसाला वसाला डाल दीजिए भूनते रहिए और भूनने के बाद उसमें आधा चम्मच शक्कर डाल दीजिए यानी नमकीन सब्जी में आधा चम्मच शक्कर डाल दीजिए काहे डाल दीजिए भैया वो बोलते हैं साहब उससे क्या होता है टेस्ट एनहांस हो जाता है तो भाई साहब खुशी भी एनहांस हो जाती है जब आप क्या करते हैं जब आप दूसरे को जला लेते हैं यानी हम तो इसको अपनी भाषा में अगर हम बोले तो हम ये कहेंगे कि भाई साहब फलाने के कंधे पे चढ़ के देखने में जो बाहर मज़ा आता है वो ऐसे उचक के खिड़की से देखने में नहीं आता है तो साहब यह भी एक बात है मगर हम आपको बताएं हमने आपको बताया ना हमको जो अल्टीमेट खुशी मिलती है वो मिलती है जब मैं मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ इसलिए मैं इसको दोहराऊंगा नहीं मैं कुछ विजुअली इम्पेयर्ड यानी जो आँखों से दृष्टि बाधित लोग हैं मैं उनके लिए थोड़ा बहुत काम करता हूँ तो साहब मुझे उसमें बहुत मदद मिलती है मतलब बहुत मज़ा आता है मतलब मुझे उसकी जो खुशी मिलती है वो ये कि भाई देखिए मैं जिसके लिए कुछ कर रहा हूँ ऐसे तो आदमी बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करता है मगर अक्सर ये होता है कि हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि यार अगली बार जब मौका पड़ेगा तो फलनवा भी हमारे लिए कुछ करेगा मगर भाई साहब यहाँ पर मैं जिनके लिए करता हूँ मुझे शत प्रतिशत मालूम है कि वो वापस मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे कर नहीं सकते मतलब भगवान ना करे कि मैं ऐसी हालत में पहुंचूं मगर मुझे पता है कि मुझे उनसे मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अधिकांश लोग जिनकी मैं मदद करता हूं वो ना मुझे जानते हैं न मैं उनको जानता हूं तो अब सवाल यह है साहब कि यह भी एक खुशी है अच्छा हमारे कुछ साथी हैं दोस्त हैं मित्र हैं जिनको ईश्वर भक्ति करके खुशी मिलती है उनको दिन भर में दो तीन घंटा पूजा में खुशी मिलती है तो साहब यह भी अच्छी बात है भाई आपको अगर पूजा करके खुशी मिलती है तो आपने तो स्वयं को ईश्वर को सौंप दिया तो ईश्वर को सौंप दिया इससे बड़ा और क्या है स्वयं को सौंपने से बड़ा तो कुछ है ही नहीं यह भी एक खुशी है तो साहब खुशी तो बहुत तरह की है तो इसीलिए हमने आज का कार्यक्रम जब शुरू किया ना तो हमने यही कहा कि भैया हरे को हर खुशी खुशी मिले आपको नंबर एक से लेकर और अंतिम खुशी तक सब खुशियां आपके पास आए और सब हम सभी दोस्तों के लिए यही प्रार्थना करते हैं इसके साथ ही आज वैसे मैं सोच रहा था कि आपको धींगरा जी की किताब में से भी कुछ सुनाऊ मगर काफी समय हो गया है तो अगले हफ्ते उस किताब का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे और कुछ और बात करेंगे हाँ आपसे ये निवेदन है कि भाई साहब एक खुशी बातें करने से भी मिलती है अभी पिछले दिनों अब देखिए बुरा मत मानिएगा मगर WhatsApp का ज्ञान तो कभी ना कभी तो आपके साथ साझा करना ही पड़ता है तो WhatsApp का एक ज्ञान मुझे मिला उसमें उन्होंने कहा कि साहब बातें करते रहिए क्योंकि जो मकान बंद होते हैं उनमें जाले लग जाते हैं तो भैया बातें करते रहिए क्योंकि पता नहीं कब जाले लग जाएं अगर आपने बात करना बंद कर दिया तो और मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि भाई साहब हमारे कुछ मित्र जो कि बातें करने में माहिर थे मगर कुछ कारणों से वो कुछ समय चुप रहने लगे और ईश्वर ने ऐसा कर दिया है कि अब वे बेचारे बात नहीं कर पा रहे क्योंकि वे सब कुछ भूल चुके हैं तो साहब जब तक याद रहे बातें करते रहे, बाते रहें बातें चलती रहेंगी जिंदगी चलती रहेगी और समय चलता रहेगा तो साहब आज के लिए यहीं पर बंद करता हूँ आपने अपना समय दिया है बहुमूल्य उसके लिए आपका आभारी हूँ धन्यवाद व्यक्त करता हूँ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार चांद धुंद What's so up?